माता माता स्वरूप देवी स्वरूपम देवी स्वरूप प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वूपम प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम बोल माता आदि सब सज्जते की एक बार पुनः मैं यहां उपस्थित अपने समस्त शिष्यों भक्तों मां के कार्य में लगे हुए कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि जगजनी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद लोगों को समर्पित करता हूं आज इन पावन पवित्र क्षणों पर जहां हम आप बैठकर के उस प्रक सत्ता का स्मरण चिंतन कर रहे हैं सौभाग्य के क्षण चूंकि आज से 10 वर्ष पूर्व जब इस स्थल पर मैंने प्रवेश किया था मां का चिंतन प्राप्त हुआ था कि किस क्षेत्र पर मेरा आश्रम बनेगा चूंकि इस विषम के पूर्व में मेरे द्वारा जानकारी आप समस्त लोगों को दी जा चुकी है कि मेरा आश्रम कहाँ पर किस क्षेत्र फल में कहाँ पर बनेगा वहाँ की स्थिति क्या होगी उसके बाद आज से दस वर्ष पूर्व जिन विषम परिस्थितियों पर, पर यहाँ प्रवेश किया गया था आज जहां कुछ मैदान हम आप सभी लोगों के लिए उठने बैठने के लिए यहां निर्मित हो चुके हैं आज से दस वर्ष के जाकर झाड़ियों नालों और पत्थरों की ही इतनी अधिक भरमार थी कि नदी से यहां तक पहुंचने में आधे घंटे से अधिक का वक्त शिशुओं को प्रयास करके एक गाड़ी पहुंचाने में समय लगा काफी प्रयास करने के बाद केवल दस बारह फीट की जगह समतल करके दो तीन घंटे में जहां पर आप बगीचा देख रहे हैं उसी स्थान पर किसी तरह रात्र में हम कुछ लोगों के लेटने की व्यवस्था की गई थी क्योंकि मेरा चिंतन था कि स्थापना दिवस के पूर्व वहां पर कुछ भी कार्य नहीं किया जाएगा जितने समय में प्रवेश करूंगा उसके बाद ही वहां क्रम अपनाए जाएंगे उन विषम परिस्थितियों से जो पूर्व के सिर्फ जुड़े सभी अवगत हैं कि किन संघर्षों के बीच यहां रह करके हरपल माता आदिश्वर जगदम्बा की कृपा से एक एक क्रम यहां पूर्ण होते चले गए माता दिश जगजनी जगदम्बा की कृपा से दुर्गा चालीफा का आखंड पाठ यहां पर प्रारंभ हुआ जो सतत पिछले दस वर्षों से चल रहा है हर पल माता आदि पलिशनी जगदम्बा की वह ऊर्जा इस स्थान के माध्यम से समाज में जन जन तक पहुंच रही है आज जहां यहां दुर्गा चालीफा का आखंड पाठ अनुरोध चल रहा है वही चालीफा पाठ की ऊर्जा के प्रभाव से मेरे शिष्यों माँ के कार में लगे हुए कार्यकर्ताओं के प्रयास से देश के कोने कोने में लगभग सात हजार से अधिक स्थानों में दुर्गा चालीसा के 24 चौबीस घंटे के अनुष्ठान पूर्ण हो चुके हैं दसों हजार स्थानों से अधिक स्थानों में महाआरती एक दूसरे के घरों में जो जाकर के आरतिया सम्पन्न कराई जा रही है उन आरतियों के कार्यक्रम देश के कोने कोने में पूर्ण हो चुके हैं हजारों हजारों घरों में आज मां के ध्वज टगे हुए हैं लाखों लोग नफा मुक्त जीवन जी रहे हैं हम आप जिस कार्य में लगे हुए हैं केवल हम आप सभी उस माता आदि सत्य जगदम्बा के एक रजकण मात्र हैं उस प्रकट सत्ता के आशीर्वाद से ही जो क्रम चल रहा है मेरे द्वारा कल जो चिंतन दिया गया था आज उसी दिशा में और आगे बढ़ाते हुए मेरा चिंतन है कि आपको मन में शांति और संतोष आनंद की अनुभूति कैसे हो क्योंकि मैंने बार बार कहा मेरा जो एक साधक का है उस माता आदि जगदम्बा की ही कृपा से मैंने जो संकल्प लिया वही रास्ता मेरा चलता रहता है एकांत की साधना का और आप लोगों को साधक ही बनाना चाहता हूं जो मैंने कल संकल्प कराया था कि आप लोग गले में रक्षा कोच डाले हुए हैं आपको साधक बनना है केवल भक्त नहीं बनना केवल उस विचारधारा में आपको नहीं जाना जिस तरह कथावाचक कहते रहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधार नहीं है कलयुग केवल कर्म आधारा इस चीज को आपको गांठ बंध कर बांध करके चलना है और शांति संतोष आनंद आप लोगों को प्राप्त हो इसके लिए आवश्यकता है कि जो आप भक्ति करते हैं भक्ति में भावपक्ष की कमी होती है भक्ति तो आप करते हैं मगर भक्ति आपकी कामना प्रधान हो जाती है उसे मेरे द्वारा भी चिंतन दिया गया है कि समाज का कोई भी कर्म मनुष्य द्वारा किया जाने वाला कोई भी कर्म निष्काम हो ही नहीं सकता कोई भी कर्म आप कोई बात सोच भी रहे हो कोई कर्म कर रहे हो चाहे वह आत्मतृप्त के लिए कर रहे हो समाज सेवा के लिए कर रहे हो हर चीज के पीछे कोई न कोई कामना छिपी रहती है मगर जब हम भौतिक जगत के लिए कोई कार्य कर रहे होते हैं अपने शरीर के सुख सुविधाओं के लिए कोई कार्य कर रहे होते हैं स्थूल भी तृप्त के लिए कोई कार्य कर रहे होते हैं तो वह कामना प्रधान माना गया है मगर जब हम आत्मकल्याण के लिए कोई चीज कार्य कर रहे होते हैं अपने आप की पहचान के लिए कोई कार्य कर रहे होते हैं सत्य को प्राप्त करने के लिए कोई कार्य कर रहे होते हैं आंतरिक चेतना को प्राप्त करने के लिए कोई कार्य कर रहे होते हैं वह कर्म निष्काम कहलाया गया है मगर निष्काम फिर भी होता नहीं क्योंकि अगर हम साधना भी कर रहे हैं तो प्रगति को प्राप्त करने का उसका आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना हमारे अंदर होती है हम किसी पक्ष का त्याग कर रहे हो समाज का त्याग करके जंगलों पहाड़ों में चले जाएं, तब भी हमारी कोई भी साधना निष्काम हो नहीं सकती हमारा एक एक पल का कर्म किसी न किसी कामना से जुड़ा होगा और जिस दिन कामना का अंत हो जाएगा उस दिन साधना का भी अंत हो जाएगा क्योंकि बिना कामना के कोई कर्म आगे बढ़ ही नहीं सकता अगर मुझे कुछ भी करना है प्रकृत सत्ता का स्थलों पर आशीर्वाद भी लेना है तब मैं स्मरण तभी करूंगा जब प्रकृति सत्ता को मुझे आशीर्वाद प्राप्त करना होगा मेरे अंदर यदि कोई अवगुण है उनके सुधारने के लिए जो मैं कर्म कर रहा हूं उसमें भी अवगुणों को सुधारने के कर्म की कामना छिपी हुई है तो कामना तो निश्चित रूप से रहेंगी कामनाओं से आप अलग हो भी नहीं सकते मगर यदि कामना प्रधान आपकी पूजन पाठ में आप बैठे और केवल कामनाओं का आवरण आपके ऊपर छाया है वह किलो जो तमोगुणी शरीर है क्योंकि मेरे द्वारा जो पूर्व में चिंतन दिए गए हैं कि हम तीन शरीरों पर सदैव जीवन जीते हैं स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर तो थूल की कामनाओं पर यदि हम 24 घंटे रत रहेंगे आप लोगों के अंदर भक्ति तो है भक्ति के अंदर के अंदर जो भावपक्ष होना चाहिए वहां पर कहीं कमी होती है और भाव हो किस दिशा का हो क्योंकि जिस तरह आप कहते हैं कि नींद आने लगती है आलस्य आने लगता है मैंने कल चिंतन दिया था कि नींद आलस्य कभी नहीं आता आपके भावपक्ष की कमी नींद और आलस्य को ले आती है हम भौतिक जगत की अपनी कामनाओं से रिश्तों से तो इतना अधिक जोड़ लेते हैं कि ऐसे कई प्रकार के कार्य होते हैं कि अगर रात भर उन कार्यों में आप आपको नींद कभी नहीं आएगी मगर जब आध्यात्मिक क्रम की ओर आप बढ़ते हैं तो आपको नींद और आलस्य आने लगता है इसलिए न तो उस अटूट रिश्ते को आप समझना चाहते हैं क्योंकि यदि उस अटूट रिश्ते को समझ जाए कि हम जिस प्रकृति सत्ता का स्मरण करने जा रहे हैं जिस प्रता आदि जन जगदम्बा का स्मरण करने जा रहे हैं उसका अंश है हम हम उसके एक शिशु हैं हम माता आदि सब जय जगदम्बा अपनी प्रकट सत्ता से मिलने जा रहे हैं उनके सौभाग्य से हम क्षण प्राप्त हुए हैं उनकी चेतना तरंगों को हम जितना हासिल इन क्षणों में कर लेंगे उतना ही अटूट रिश्ता हमारा बंस जाएगा हमारे अंदर वो भाव पक्ष नहीं आ पाता हमारे अंदर साधना में जो भावपक्ष एक नमन भाव होना चाहिए एक श्रद्धा का भाव होना चाहिए एक समर्पण का भाव होना चाहिए एक आस्था और विश्वास का भाव होना चाहिए उस प्रकट सत्ता की साधना में वह आस्था विश्वास का भाव आ नहीं पाता यदि हमारे अंदर आस्था और विश्वास का भाव आ जाए हमारे अंदर एक लगाव आ जाए कि माता आदि जगदम्बा के पीछे हम इतने दूर खड़े हो गए हमारे इतने आवरण पड़ चुके हुए हैं कि हमारे अंदर चेतना तो तो बैठा मगर उसे हम समझ नहीं पाते हमारे शरीर है मगर उन तीनों शरीरों को हम जान नहीं पाते उस माता आदि सजनी जगदम्बा फिर हम इतने दूर हो चुके हैं हे माता आदि सकजनी जगदम्बा आपकी कृपा से हम आपके नजदीक बैठे ये पल हमारे सार्थक हो जाए वह भाव आपके अंदर आ नहीं पाता चूंकि मैंने बार बार कहा है जिस तरह एक छोटा शिव अपने माता पिता की गोदी में किस तरह दौड़कर गिरता जाकर उसको आनंद की अनुभूति होती है जब आप पूजन स्थल में जाए आपको एहसास हो कि हम अपनी आत्म चेतना की उस माता आदि सरजनी जगदम्बा के नजदीक बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जिस तरह माता पिता की गोदी में बैठ करके आपको आनंद की अनुभूत होती है उसी तरह हर मैंने बार बार कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो यह भटक मात्र इसलिए रहे कि सत्य को पहचान नहीं पा रहे सत्य को पहचानने के लिए अपनी आत्मा को जानना नितान सक यदि आप अपनी आत्मा को जान गए अपनी आत्मा को पहचान गए तो सत्य तक आप अवश्य पहुंच जाओगे भगवान की जय? कोई अलग अलग, अलग इफ्ट नहीं है उस मूल इफ्ट तक पहुंचना है मैं कह रहा हूं माता आदि सब जगदमा भक्ति इफ्ट है कोई दूसरी इफ्ट कह सकता है मगर मैं कह रहा हूं उसको तो जानने का प्रयास क्यों तो नहीं किया गया चूंकि यह सभी लोग समाज का हर वर्ग स्वीकार करता है हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो कि मेरे अंदर भी वही आत्मा बैठी हुई दूसरे धर्म के अंदर भी वही आत्मा बैठी हुई है अब आत्मा किसी प्रकार सत्ता का किसी मूल सत्ता का अंश है जब एक समान हुए आत्माएं हैं, एक समान शरीर हैं, तो इस सत्ता आत्म जितनी आत्माएं हैं चाहे किसी धर्म को मानने वाली हो इनकी जननी इनकी एक इष्ट कहीं पर होगी जिस तरह पूर्व के चिंतन मैंने चिंतन दिया था कि किसी कोई भी पुत्र हो कोई भी पुत्री हो उसके माता पिता केवल एक एक ही होंगे दूसरे नहीं हो सकते एक ही मां के गर्भ से उसने जन्म लिया होगा दो नहीं हो सकते उसी तरह हमारी आत्मा आपकी आत्मा इसको जन्म देने वाली केवल एक शक्ति जरूर होगी मगर दुर्भाग्य है समाज का कि उस शक्ति तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया गया उस शक्ति को जानने का प्रयास नहीं किया गया यदि उस शक्ति को जान लिया जाता तो जो जाति धर्म संप्रदाय के भेदभाव फैलते चले जा रहे हैं ये अपने आप दूर हो जाते अपने आप मिट जाते चूंकि मैंने उसी मार्ग पर अपने जीवन को बढ़ाया है माता आदि जगदम्बा की कृपा कहा कि मेरे जीवन का कोई काल, कोई काल मुझसे छिपा हुआ नहीं ना मेरा पूर्व ना वर्तमान ना भविष्य मैं कल किस परिवार मैंने जन्म लिया था आज किस परिवार में जन्म ले रहा हूं अगले जन्म में जाकर जन्म लूंगा काल का कोई क्षण मुख छिपा हुआ नहीं इस चीज के प्रमाण मैंने समाज में अनेकों जगह पर दिए वह आप लोग शांति की अनुभूति जो नहीं प्राप्त कर पाते उसका मूल कारण है कि आप लोग आत्मा की चैतन्यता को प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करते शोधन ही नहीं करना चाहते कि जब आप पूजन में बैठे तो आपके अंदर कामनाओं का जो विस्तार हो जाता है उन कामनाओं से अपने आप को अलग हटा कर केवल भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना करें आपके अंदर एक तड़प हो जाए कि हे माता हमारे अंदर की जो पे और और पड़े हुए ये किस तरह से मिटेंगे उनको मिटाने का आप कार्य करें हमें कुछ भी नहीं चाहिए हम हो सकता है नाना प्रकार की कामनाएं आपके सामने रखते हो मगर हमारी उन्ही कामनाओं की पूर्ति हो जिन कामनाओं की पूर्ति हम दो कदम आपकी और नजदीक बढ़ सके आप लोग क्षणिक आनंदों की प्राप्त करना चाहते भौतिक जगत की चाहे जिस चीज की कामना कर लेंगे उसे पूर्ण आनंद की अनुभूति आपको मिल नहीं सकेगी क्योंकि आनंद का स्वरूप तो एक सक है। उसके उनकी एक है जो आज हम बैठे है, आनंद की अनुभूति की और हमारा आनंदमय कोष अंदर बैठा हुआ है और जब तक आनंदमय कोष से हमारे तार जुड़ेंगे नहीं हमारे पास करोड़ों अरबों की संपत्ति आ जाए मगर हमारा मन कभी शांत नहीं हो सकता हर पल हमारा अशांत मन रहेगा पूरा समाज आप देख लीजिए भयग्रस्त समाज है किसी भी प्रकार को हो कोई शत्रु बाधा से ग्रसित है कोई शारीरिक व्याधियों से ग्रसित है कोई धन के भंडार भरे हुए मगर पारिवारिक वातावरण से अशांत है उसे मन हर पल अशांत रहता है अस्थिर रहता एक व्यक्ति भी समाज का आकर के ये नहीं कह सकता कि मेरा मन शांत रहता है उसके पास भौतिक संपदा कितनी भरी हुई हो मगर एक साधक एक योगी एक ऋषि दावे के साथ चैलेंज के साथ कह सकता है कि विज्ञान में भी क्षमता हो तो मेरा परीक्षण करके देखें कि मैं भी से भी हट करके एक पल में अपने आप को ध्यान करके आनंद में में आनंद और तर्क की अनुभूति करता हूँ चूंकि केवल उस आनंद की अनुभूति हमें तभी होगी जब हम अंदर के चेतना तत्व तो से अपने आप को जोड़ लेंगे अंदर के चेतना तत्व तो से हमारा संबंध जुड़ जाएगा वो नारिया हमारे शरीर के अंदर है वो सुसुमना नारिय हमारे शरीर के अंदर मौजूद है उस सुमना नाड़ी पर हम ध्यान देगा का प्रयास ही नहीं करते और मैंने बार बार कहा कि सुसुमना नाड़ी को चेतन बनाना विज्ञान के बस की बात नहीं उसके लिए अपने आप को आचार विचार व्यवहारों में परिवर्तन करना पड़ेगा आपके अंदर भक्ति में भाव हो उस अमर आत्मा पर विश्वास हो इतना ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है पहले यह विश्वास आपके अंदर दृढ़ होना चाहिए दूसरी चीज साधना में संकल्प होना चाहिए समाज के अंदर संकल्प शक्ति की कमी है संकल्प लेते हैं और टूट जाते हैं वह संकल्प संकल्प भी कैसा जिसमें विकल्प कोई खड़ा हो जाए संकल्प में विकल्प का कोई स्थान नहीं होना चाहिए यदि एक बार आप किसी को इसको स्वीकार कर ले एक बार मां के संबंध में आपने संकल्प ले क्या मुझे आध्यात्मिक जीवन जीना है मुझे नफा मुक्त जीवन जीना है मुझे मांसाहार मुक्त जीवन जीना है मुझे नित्य बैठ करके इतने मंत्रों का जाप करना ही है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए मगर आपके क्षणिक उसमें भाव बनते विगड़ रहते आपकी कामनाओं की पूर्ति हो गई आपके भाव बहुत जुड़ जाते हैं आपकी छोटी मोटी आपके जीवन में समस्याएं आ गई देवी देवताओं के प्रति भी आपकी अनास्था पैदा हो जाती है अनेकों लोग तो पूजा पाठ तक बंद कर देते हैं घर में अचानक कोई घटना घटित हो जाए हम तो इतनी देवी देवताओं की पूजा करते रहे हमारे पुत्र की का देहांत हो गया हमें अनास्था पैदा हो गई ये अनास्था यह आपकी अज्ञानता है वह प्रगट सत्ता हर पल आपका हित चाह रही मैंने कहा जिस तरह एक माता पिता अपने बच्चों का हर पल हित चाहते कभी अहित की कामना भी नहीं करते तरह माता आदि सत्य जगदम्बा के हम सभी पुत्र हैं हम उन्हीं का अंश लेकर के जीवन जी रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं जो कुछ बोल रहे हैं जो कुछ हमारे अंदर क्षमता है उस माता आदि सत्य जगदम्बा की देन है इसको हम जन्म दर जन्म चैतनता को प्राप्त कर सकते हैं मगर प्राप्त तभी कर पाएंगे जब एक साधक बन पाएंगे उस अमरता पर हम विश्वास कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास अटूट विश्वास होना चाहिए कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है यह हमारे इस जन्म में भी सहायक है इसके आगे जन्म में भी सहायक रहेगी और हम इसको जितना आवरणों को हटा लेंगे क्योंकि जितने के साथ हम नवीन जन्म लेंगे होंगे, उतने का भाग, फल हमको भोगना हम चेतना जन्म लेते हैं। तो मेरा भी जन्म हुआ था बचपन से मेरी बहुत कम छोटी उम्र से ही मुझे बाद में उन चीजों के आज बैठा हुआ हूं समय पर जाकर मुझे अपने आप का ज्ञान हुआ कि मैं कौन हूँ इस मैं कौन में हूँ चुकी मैं जहां मैं शब्द का संबोधन करता हूं, हूँ मैं कहीं यह भाव ना जाए गुरु जी मैं शब्द मुझे कहना पड़ता है पर भी कभी में चिंता नगर कभी समय मिला तो जरूर दूंगा कि मैं शब्द का अर्थ क्या है मैं शब्द की गहराई क्या है मैं शब्द से आप क्या प्राप्त कर सकते बचपन में जिन आज जिन स्थानों में बैठा हूं एक छोटी अवस्था में जब मैंने वहां पूजन कच्छ की बात कही थी कि पिताजी जहां पूजन किया करते थे अगर उस कच्छ में जाकर के बैठ जाता था लेटता था चूंकि जरा वातावरण में आपको प्रभावित करता है इसलिए मेरे द्वारा कहा जाता है कि जो अवगुणों में लिप्त हो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें, उन्हें सही रास्ते में लाने का प्रयास करें अपने सदगुण उनके अंदर डालने का प्रयास करें जरा वातावरण सही मिलता है आपकी चेतना उससे प्रभावित होने लगती है मैं किसी मंदिर पे जाकर बैठ जाता था थो थोड़ी देर ध्यान लगा के बैठ जाता था तो मुझे दिव्य झलकिया मिलना शुरू हो जाती थी बचपन में मुझे उन चीजों की झलकियां मिलनी शुरू हो जाती थी मैं मैं कहां घूम रहा हूँ कहां पर मंदिर बन रहा है वहां किन किन स्थानों में गलियों में घूम रहा हूँ जब मैं यहाँ मध्यप्रदेश पे आया जिन स्थानों में मैं वहां गया उन स्थानों के दशवे बहुत छोटे पर देख लिया था उन चीजों को देखता था आज उसी तरह मेरे बार का वो ज्ञान मेरा उसी तरह कभी मुझसे मिट नहीं पाया आप लोग जिस तरह इस जगत को देख सकते हैं उसी तरह ध्यान में जाकर के अदृश्य जगत को भी देख सकते हैं यह क्षमता आपके अंदर है अतीत में रही ऋषि मुनियों के पास क्षमताएं थी समाज के लोगों के अंदर पहले क्षमता समाज धीरे धीरे करके उन क्षमताओं से दूर होता चला गया केवल इसलिए कि विषय विकार हमारे अंदर हावी होते चले गए कारों में हम लिप्त होते चले गए हम सोचने का प्रयास नहीं करें कि हमको आनंद मिलेगा कैसे हमको तृप्ति मिलेगी कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा कैसे उस परिवर्तन के लिए मैंने बार बार कहा कि आपकी जो साधना होती है उस साधना में एक संकल्प होना चाहिए आप संकल्पवान बने साधना पूजन पद्धति पर आपके अंदर जो भय का वातावरण रहता है कि हमको कोई देख लेगा हम तिलक लगाए हुए माथे पर अग्ञा में लगाए हुए हम पूजन पाठ चूंकि हम कोई जान न लेके हमारे आजकल तो ये नाना प्रकार के टीवियों में भी कार्यक्रम आने लगे हैं कि साधना आराधना पूजन पद्धति अपनी प्रदर्शनात्मक नहीं होनी चाहिए उसका कोई दिखावा नहीं होना चाहिए तो मैंने कहा दिखावा फिर किस बात का होना चाहिए क्या अनिन्याय अधर्म के जो कार्यक्रम होते हैं रास रंग के कार्यक्रम होते हैं उसका दिखावा होना चाहिए कोई मंदिरों में जाता है श्रद्धा से सर झुकाता है तो यह क्या गलत करता है नाना प्रकार के कार्यक्रम आप लोग देखते होंगे कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति किसी मंदिर में चला जाता है तो उसके ऊपर नाना प्रकार के बड़े मंदिर पे क्यों गया किसने गया वो इस तरह की आस्था देवी क्या देवी देवताओं की पूजन करने से क्या फल मिलता है नाना प्रकार की स्थिति आ जाएंगी मैंने बार कहा इसलिए मैंने विज्ञान को पूरी तरह चैलेंज दिया है विज्ञान की मैंने कहा कोई गर्व और घमंड की बात नहीं है विज्ञान को मैंने चुनौती दी कि अगर उसके अंदर सामर्थ्य पास वो सभी चीजें हैं, वो आंकलन कर सकता है ब्रेन मैपिंग भी करवा सकता है अगर वो चाहे कि आज भी मैंने बार बार कहा कि उनके माध्यम से वो अन्य धर्माचार उसके लिए अगर तैयार हो तो अति उत्तम होगा तो मैंने बार कहा कि भविष्य विश्व में एक ऐसा सम्मेलन अवश्य हो जहां पर इस बात का आंकलन किया जा सके कि आज सत्य किसके पास है पूर्ण चेतना किसके पास जागृत है सूक्ष्म शरीर से अपने शरीर से सूक्ष्म शरीर निकाल करके अदृश्य जगत में विचरण करने की कि किसके पास क्षमता है हो सकता है वैज्ञानिक मशीरे उनको न दे सके मगर ब्रेन की मैपिंग करके कौन सत्य बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है इसका आंकलन हो सकता है उनमें सबसे पहले मैं अपने आप को प्रवेश कराने के लिए तैयार बैठा हूं लोग इन चीजों पर विश्वास नहीं करते उसमें अधिकांश समाज को उसकी अनुभूतियां भी नहीं मिल पाती आप इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकाल करके अदृश्य जगत में विचरण कर सकते हैं किसी की मदद कर सकते हैं किसी की सहायता कर सकते हैं ये सब क्षमताएं आपके अंदर भी हो सकती है मगर प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए जन दर जन अपने आपको इफ्तर को आपको उठाना पड़ेगा अटूट विश्वास करना पड़ेगा उस प्रकट सत्ता पर उसे इष्ट के रूप में आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि माता आज सब जगह जगदम्बाही हमारे मूल इफ्ट है हमारे मूल जननी है वह निष्ठा विश्वास जब आपके अंदर आएगा तभी आप दो कदम उस क्षेत्र के ऊपर बढ़ सकेंगे पूजन में आप जब बैठे तो कामनाओं की भरमार न कर दे कामना पूजा पाठ आप आधे घंटे करते हैं और चार घंटे छह घंटे जो भी चौबीस घंटे की समस्याएं रहती है वो आधे घंटे के पूजन में चौबीस घंटे वो चिंतन चलता रहता है अगर आपकी पूजन पाठ कामना बसीभूत रहेगी तो अगर आप कभी अंदर के आनंद की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकेंगे अतः अगर उस अंदर की अनुभूति को प्राप्त करना है तो निष्ठा विश्वास आपके अंदर होना चाहिए सदाचार पूर्ण जीवन होना चाहिए नफा मुक्त जीवन होना चाहिए मांसाहार मुक्त जीवन होना चाहिए जन कल्याण की भावना आपके अंदर होनी चाहिए क्योंकि जब भाव पक्ष हम धीरे धीरे करके अपने जीवन में परिवर्तन डाल सकते हैं क्योंकि जिस तरह के हमारे कर्म होंगे उसी तरह हर कर्म कर, कर एक कोई भी हम कर्म करते हो उसका फल निश्चित रूप से होता है जैसे हम कर्म करेंगे उसे फल हमारे उपस्थित होंगे हमारी दृष्टि यदि तमोगुणी और रजोगुणी उसके अपेक्षा सतोगुणी हो जाए सत्य की सोच हर पल होने लगे सत्य को देखने की निगाहें हमारी होने लगे हम सत्य देखने के लिए लालयत होने लगे मगर हमारी निगाहें आमूलन तौर पर अपने केवल वासनाओं के तृप्त के द्रष्टि ढूंढते रहते हैं उधर ही हमारी सोच रहती है हम शांत से एक पल आंख बंद करके कभी उस प्रगति का स्मरण भी नहीं करना चाहते चिंतन ही नहीं करना चाहते और जब तक आप लोग उस दिशा में पढ़ेंगे आपको मन की शांति कभी मिलेगी नहीं मैंने बार बार कहा कथाएं कहानियां आपका कभी भी कल्याण नहीं करेगी साधक बन करके देखो नित्य साधना में कुछ क्षण देने का समय निकालो जब तक आप लोग समय नहीं दोगे तब तक आप लोगों के सत्य का एहसास नहीं होगा आप लोगों के कुंडली चेतना ऊर्जा को जागृत करने के लिए मैंने बार बार काफी की इन पांच वर्षों में मेरे साधना में क्रम्य समाज को व्यतीत करने का जो मैंने चिंतन दिया है कि समाज लोग जो साधक के रूप में बढ़ना चाहेंगे उस सत्य को जानना चाहेंगे इन पांच वर्षो में अधिक अधिक समय उन लोगों को बीच दूंगा पूर्व मेरे द्वारा अनेकों क्षेत्र के चिंतन दिए गए हैं कि भक्त ज्ञान और आत्मसत्य की ही कामना करें निरर्थक अन्य कामनाओं में अपने आप को ना डालें मां और ओम का उच्चारण करें रास्ते चुकी दस वर्ष पूर्ण हुए पूर्व की सभी एक बार पुनः जानकारी आप लोग देना चाहूंगा कि मां और ओम में मैंने सभी वह सार बताया है कि आपकी साधनाओं का पूरा आनंद पूरी तृप्ति मां और ओम के उच्चारण में भी प्राप्त कर सकते हैं किसी प्रकार की बीमारियों से आप ग्रसित हैं, किसी प्रकार के तनाव से आप ग्रसित हैं शांत एकांत बैठ करें पूजन के पहले भी कम से कम ज्यादा नहीं तो पांच पांच बार एक बार ओम का एक बार माँ का एक बार ओम माँ का एक बार ओम का इस तरह किसी का आगे पीछे करके पांच पांच बार इसका उच्चारण कर लिया करें चाहे तो ससुर भी कर सकते हैं अगर आप उच्चारण कर लेंगे तो चेतना तरंगी आपका सख्की सहायक होंगी और आपको शांति आनंद मिलेगा पूजन में भी आपका मन लगेगा दूसरी चीज जब भी पूजन में आप बैठे तो कुमकुम का तिलक अज्ञा चक्र पर अवश्य लगा लें संक्षिप्त ही थोड़ा सा लगाए आज्ञा चक्र हमारा आच्छादित रहना चाहिए उसमें दूषित वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ पाता क्योंकि वातावरण से हम आप सभी प्रभावित होते उनसे कोई बच नहीं सकता क्योंकि पंच तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है और बाहर जैसा वातावरण जिस तरह हम धूप में खड़े होंगे हमको धूप लगेगी छाया में जाएंगे हमको छाया ठंड का एहसास होगा अब कहा जब आप ध्यान साधना में बैठे तो आप नाना प्रकार से चीजों में ध्यान लगा करके केवल आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने का प्रयास करें आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने से आपको तरप्ती और आनंद की अनुभूति होगी चूंकि इसे राजा चक्र कहा गया है